देवी भागवत नवम स्कंध तुलसी महिमा शालग्राम के विभिन्न लक्षण तथा महत्व का वर्णन तुम्हारा केस कला पवित्र वृक्ष होगा तुम्हारे केस से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी वरान्य देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी स्वर्गलोक मर्तलोक पाताल तथा गोलोक सर्वत्र तुम मेरे सन्निकट रहोगी तुम उत्तम वृक्षरूप होकर पुष्पों को सुशोभित करोगी गोलोक गिरजा नदी के तट रासमंडल वृंदावन भांडीरवन चंपकवन मनोहर चंदनवन तथा माधवी केतकी, कुंद और मल्लिका के वन में तुम्हारा निवास होगा इन सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारा पुण्यप्रदवास होगा तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे अतएव वहाँ संपूर्ण तीर्थों का पुण्य प्रद अधिष्ठान होगा वरामे तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे तथा मैं भी रहूँगा तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए साथ ही हजारों घड़े अमृत से भगवान श्रीहरि को जो तृप्ति होती है उतने ही तृप्त वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं गोदान से से जो फल फल प्राप्त होता है है। कार्तिक महीने में तुलसी के दान पत्र सुलभ जिस व्यक्ति के मुख में मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल प्राप्त हो जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है जो मनुष्य नृत्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वह लाख अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर तीर्थों में प्राण त्यागता है वह विष्णुलोक में चला जाता है तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है इसमें संदेह नहीं जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सकता उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है जो मनुष्य तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है वह कुंभी नरक में जाता है और वहाँ दीर्घ काल तक वास करता है मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है तो वह अवश्य ही विष्णुलोक हो जाता है पूर्णिमा अमावस्या द्वादशी सूर्य संक्रांति रात्रि, दोनों संध्याए अशौ के समय रात में सोने के पश्चात बिना नहाए धोए इन समयों में तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ते हैं वे मानो स्वयं भगवान श्रीहरि के मस्तक को ही काटते हैं साथ भी श्राद्ध व्रत दान प्रतिष्ठा तथा देवार्चन किए तुलसी पत्र बासी होने पर भी तीन रात तक पवित्र ही रहता है पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है